यह नवम द्वीप दक्षिण से उत्तर तक 1000 योजन लंबा है इसके अंदर पूर्व दिशा में किरात तथा पश्चिम दिशा में यवन रहते हैं मध्य में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र जाति के लोग रहते हैं जिनकी कर्मशह यज्ञ युद्ध वाणिज्य तथा सेवा ये चार वृत्तियां हैं सतद्रु सतलज और चंद्रभागा चनाव आदि नदियां हिमालय की शाखाओं से निकलती हैं वेद स्मृति आदि सरिताओं का उद्गम प्रयात्र पर्वत है नर्मदा और सुरमा आदि नदियां विंध्य पर्वत से प्रकट हुई हैं तापी पयोषनी नर्मदा तथा कावेरी आदि सरिताएं ऋक्ष की शाखा से निकली हैं इनका नाम श्रवण करने मात्र से ये सब पापों को हर लेते हैं गोदावरी भीमरथी तथा कृष्ण वेडी आदि पाप नाशिनी नदियां सह्या पर्वत की संतानें हैं कृतमाला ताम्रप्रणी आदिका उद्गम स्थान मलय पर्वत है त्रिसानद्य ऋसिकुल्या आदि नदियां महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई हैं ऋसिकुल्या और कुमारा आदि नदियां सुक्तिमान के शाखा पर्व से निकली हैं इन नदियों की शाखाभूत सहस्रों उपनदियां भी हैं इनके मध्य में कुरु पांचाल मध्यदेश पूर्वदेश कामरूप असम पौंड्र कलिंग उड़ीसा मगध दक्षिण के प्रदेश अपरांत सौराष्ट्र काठियावाड़ शूद्र अभिर अर्बुद आवु मरु मारवाड़ मालवा पारयात्र सौवीर सिंध शालव शाकल्य मद्र अंबष्ट तथा पारसिक आदि प्रदेश और वहां के निवासी रहते हैं वे उपयुक्त नदियों के जल पीते तथा सम भाव से रहते हैं उक्त प्रदेश के लोग बड़े सौभाग्यशाली एवं हृष्टपुष्ट हैं उन सबका निवास भारतवर्ष में ही है महामुने सत्य युग त्रेता द्वापर और कलयुग ये चार युग इस भारतवर्ष में ही होते हैं अन्यत्र कहीं नहीं होते यही पारलौकिक लाभ के लिए यति तपस्या करते हैं यज्ञकर्ता अग्नि में आहुति डालते तथा दाता आदर पूर्वक दान देते हैं जंबुद्वीप में मनुष्य सदा अनेक यज्ञों द्वारा यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का यजन करते हैं अन्य द्वीपों में दूसरे प्रकार की उपासनाएं हैं महामुने जंबू द्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह कर्म भूमि है और अन्य देश भोग भूमि हैं यहां लाखों जन्म धारण करने के बाद बहुत बड़े पुण्य के संचय से जीव कभी मनुष्य जन्म पाता है देवता यह गीत गाते हैं कि जो जीव स्वर्ग और मोक्ष के हेतु भूत भारतवर्ष के बोभाग में बारंबार मनुष्य रूप में उत्पन्न होते हैं और फलेक्षा से रहित कर्मकांड अनुष्ठान करके उन्हें परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु को अर्पण कर देते हैं वे धन्य हैं जो इस कर्मभूमि में उत्पन्न हो सत्कर्मों द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान अनंत में लीन होते हैं उनका जीवन धन्य है हमें पता नहीं इस स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले पूर्ण लोक के क्षीण होने पर हम फिर कहां देह धारण करेंगे वे मनुष्य जो भारतवर्ष में जन्म लेकर संपूर्ण इंद्रियों से संपन्न हैं धन्य हैं विप्रवरों यह नौ वर्षों से युक्त जंबु द्वीप का वर्णन किया गया उसका विस्तार 1 लाख योजन है तथापि यहां संक्षेप से ही बताया गया जंबूद्वीप को गोलाकार में चारों ओर से घेरकर खारे पानी का समुद्र स्थित है उसका विस्तार भी 1 लाख योजन है प्लक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन और भूमिका का मान लोम हर्षण जी कहते हैं जिस प्रकार जंबूद्वीप खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है उसी प्रकार उस समुद्र को भी घेरकर प्लक्ष द्वीप स्थित है जंबुद्वीप का विस्तार 1 लाख योजन बताया गया है प्लक्षद्वीप का विस्तार उससे दुगुना है प्लक्षद्वीप के स्वामी राजा मेधा तिथि के सात पुत्र हुए उनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम शांतमय है उससे छोटे क्रम से शिशिर सुखोदय आनंद शिव क्षेमक तथा ध्रुव हैं ये सभी प्लक्षद्वीप के राजा हुए इन्हीं के नाम पर उस द्वीप के सात वर्ष हैं उनकी सीमा बनाने वाले सात ही वर्ष पर्वत हैं उनके नाम बतलाता हूं सुनो गोमेद चंद्र नारद दंडुभी सोमक सुमना और वैब्राज ये सात वर्ष पर्वत हैं इन रमणीय पर्वतों पर देवताओं और गंधर्वों सहित वहां की प्रजा निवास करती है उन सब में पवित्र जनपद है वीर पुरुष हैं वहां किसी की मृत्यु नहीं होती मानसिक चिंताएं तथा व्याधियां भी नहीं सताती वहां हर समय सुख मिलता है लक्षदीप के वर्षों में सात ही ऐसी नदियां हैं जो समुद्र में जा मिलती हैं अनुतप्ता शिखा विप्राशा तदिवा क्रमो अमृता तथा सुक्रता ये सात वहां की नदियां हैं इस प्रकार प्लक्ष द्वीप के प्रधान प्रधान पर्वतों और नदियों का वर्णन किया गया छोटी-छोटी नदियां और छोटे-छोटे पहाड़ तो वहां हजारों हैं उन वर्षों में युगों की व्यवस्था नहीं है वहां सदा ही त्रेता युग के समान समय रहता है प्लक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप तक के लोग 5000 वर्षों तक निरोग जीवन व्यतीत करते हैं उन द्वीपों में वर्ण आश्रम विभाग पूर्वक चार प्रकार का धर्म है तथा वहां चार ही वर्ण हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं आर्य कुरु विविश्व तथा भावी ये क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र की कोटि के हैं उन द्वीप के मध्य भाग में प्लक्ष पाकड़ नाम का बहुत विशाल वृक्ष है जो जंबू द्वीप में स्थित जंबू जामुन वृक्ष के ही बराबर है उसी के नाम पर उस द्वीप का प्लक्ष द्वीप नाम रखा गया है प्लक्ष द्वीप में आर्य आदि वर्णों के लोग जगत सिष्टा सर्वेश्वर भगवान श्री हरि का चंद्रमा के रूप में यजन करते हैं प्लक्ष द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार चकचुरस के समुद्र से घिरा हुआ है अब शालमलीप का वर्णन सुनो शालमलीप के स्वामी वीर वपुष्मान हैं उनके सात पुत्र हैं और उन्हीं के नाम पर वहां 7 वर्ष स्थित हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं श्वेत हरित जीमूत रोहित वैद्युत मानस तथा सुप्रभ एक क्षरस का जो समुद्र बताया गया है वह अपने दुगने विस्तार वाले शालमल द्वीप के द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है वहां भी सात ही वर्ष पर्वत हैं वहां रत्नों के खाने हैं नदियां भी साथ ही हैं पहले पर्वतों के नाम सुनो कुमुद उन्नत वलाहक द्रोण कंक महीस तथा पर्वत श्रेष्ठ ककुध्यान ये सात पर्वत हैं इनमें द्रोण पर्वत पर कितनी ही महाौषधियां हैं नदियों के नाम इस प्रकार हैं श्रोणि तोया वितरसना चंद्रा शुक्रा विमोचनी तथा निवृत्ति वहां श्वेत आदि सात वर्ष हैं जिनमें चारों वर्णों के लोग निवास करते हैं शालमल द्वीप में कपिल अरुण पीत तथा कृष्ण वर्ण के लोग होते हैं जो क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र माने जाते हैं ये सब लोग यज्ञ पारायण हो सबके आत्मा अविनाशी एवं यज्ञ में स्थित भगवान विष्णु की वायु रूप में आराधना करते हैं इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवताओं का सानिध्य बना रहता है वहां शालमली नामक एक महान वृक्ष है जो उस द्वीप के नामकरण का कारण बना है यह द्वीप अपने समान Vistarvali sura ke samudr se ghira hua hain Aor vahaa samudr Shalmal dheep se Dugun vistarvali Kushad dheep dvara Sab